इस प्रकार पूर्ण कर्म से युक्त मनुष्य निश्चिंत होकर आनंद का भागी होता है उसे रूप कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बतलाया है वह सभी धर्मों और दानों का मूल है श्राद्ध कल्प का वर्णन मुनियों ने पूछा भगवन अब श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तपोधन कब कहां किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार शाद करना चाहिए यह बताने की कृपा करें व्यास जी बोले मुनिवरों सुनो मैं शाद कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूं जब जहां जिन प्रदेशों में और जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार शाद किया जाना चाहिए वह सब बतलाता हूं अपने कुल उचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वे अपने अपने वर्णों के अनुरूप बेदोक्त विधि से मंत्रोचारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोचारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है पुष्कर आदि तीर्थ पवित्र मंदिर पर्वत शिखर पावन प्रदेश पूण्य सलिला नदी नद सरोवर संगम सात समुद्रों के तट लिपे पुते अपने घर दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड ये सभी उत्तम स्थान हैं इन सब में श्राद्ध करना चाहिए अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बताता हूं कि रात किलात कलिंग उड़ीसा कोंकड़ कृमि दसाड़ कुमार्य तंगड़ त्रथ सिंधु नदी का उत्तर तट नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल बताया गया है नित्य श्राद्ध में बिष्टे देवों का पूजन नहीं होता नैमित्तिक श्राद्ध बिष्टे देवों के पूजन पूर्वक होता है नित्य नैमित्तिक और काम्य ये तीन प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर अभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है उसमें युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है अभ्युदयिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पारणों की विधि से श्राद्ध करना चाहिए प्रतिपदा को साध करने से धन की प्राप्ति होती है द्वतिया संतान देने वाली है तृतिया पुत्र प्राप्त की अभिलाषा पूर्ण करती है चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली है पंचमी को साध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और खष्ठी को साध करने पर वह पूजनीय होता है सप्तमी को गणों का अधिपत्य अष्टमी को उत्तम बुद्धि नवमी को स्त्री दशमी को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है त्रयोदशी को श्रद्धा सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष संतान वृद्धि पशु मेधा स्वतंत्रता उत्तम पुष्टि निर्गाहय अथवा ऐश्वर्य का भागी होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जिनके पितर युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हों वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है मुनिवरों अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो जो श्राद्ध कर्म में गुण मिश्रित अन्न तिल मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है उसका वह संपूर्ण दान अक्षय होता है पितर कहते हैं क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा वर्षा में और मघा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा मनुष्य को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए यादेव उनमें से एक भी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नीलवृष का उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है संतान की इच्छा रखने पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है आर्द्रा में शौर्य और पुनर्वसु में स्त्री के प्राप्ति होती है पुष्य में अक्षय धन आश्लेषा में उत्तम आयु मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्वा फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतान मान और श्रेष्ठ होता है हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है चित्रा में रूप तेज और संतति मिलती है स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है उत्तराषाढ़ा में साध से शोक दूर होता है श्रवण में साध के अनुष्ठान से शुभ लोक प्राप्त होते हैं धनिष्ठा में साध से अधिक धन का लाभ होता है अवजीत में साध से वेदों की विद्वत्ता प्राप्त होती है शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैद्यक के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है पूर्वा भाद्रपदा में श्राद्ध से भेड़ और बकरी तथा उत्तरा भाद्रपदा में गौ में प्राप्त होती हैं रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि धातुओं की तथा अश्विनी में घोड़ों की प्राप्ति होती है भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त करता है तत्वज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्र में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों के भागी होते हैं अतः अच्छे फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर जब सूर्य के रहते उक्त नक्षत्र में काम में श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए सूर्य के कन्या राशि पर स्थित रहते मनुष्य जिन-जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नंदीमुख पितरों का भी श्राद्ध करना चाहिए क्योंकि उस समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता हो उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य के स्थित रहते जो भक्ति पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पूरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि पर मौजूद रहते हैं वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दुःसह श्राप देकर खेदपूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पूरी को लौट जाते हैं अष्टका मनवंतरा तथा अनुष्टका त्यथियों का भी श्राद्ध करना चाहिए वह मात्र वर्ग से आरंभ होता है ग्रहण व्यतिपात एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर प्राणों श्राद्ध करने का विधान है दोनों आयनों के आरंभ के दिन दोनों विषु योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए इन दिनों में पिंड दान को छोड़कर शेष सभी दान श्राद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए वैशाख की शुक्ला तृतीया और कार्तिक की शुक्ला नवमी को संक्रांत की विधि से श्राद्ध करना उचित है भादो की त्रयोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए जब कोई वेदवेत्ता एवं अग्निहोत्री यजोत्त्री ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न करना चाहिए जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए उस दिन ऋजों को प्राणों की विधि से श्राद्ध करना चाहिए माता और पिता के मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो और उनके कोई पुत्र नहीं हो तो उनके लिए भी निधन तिथि को प्रतिवर्ष एकोदिष्ट साड्ढ करना उचित है